द्रम कर्णेष पश्येक्षेस्त अथर्वेदी मंद्र्य अद्वैत प्रकरण के छब्बीसवें कारिता के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था थोड़ा विषय गहरा हो गया है माने तो थोड़ा जटिल लगता होगा अब और अपर चार दिन ऐसे रखा हुआ है <coughs> कारि का सऐस नीति नीति की व्याख्यात निर्णय यहाँ अग्राह्य भावना हेतुनादम प्रकाशित है कहीं सही ऐसा नीति नीति आया इसके पहले भी मूर्तापूर्ति करता है और कमलो रूपे उसी मंत्र ने पहले द्वेवा और कमलो रूपे मूर्तम का अमूर्तम का इत्यादि कहा उसके बाद जो व्याख्या की थी मूर्तापूर्त रूप उसके खंडन कर दिया नीति नीति के द्वारा नहीं नहीं करके दोनों का मिश्रण कर दिया जो दिपसा लगा नी निक्सा है मूर्त भी निषेध अमूर्त का भी निषेध किया है सर्वम अग्राही भावे हेतुना सर्वम मिथ्या ये सिद्ध तो हो जाएगा मूर्ध अमूत जो प्रपंच प्रपंच जितने भी हैं ये क्या है जो व्याख्या की थी वो नहीं है इसके क्यों अग्राह्य ग्राह्य नहीं है वो ग्राह्य वहां आत्म तत्व तो होता है माने आत्मा के बतलाने के लिए समर्पित है इनके निषेध के माध्यम से आत्मा को दर्शाना है वैसे आत्मा कोई प्रत्यक्षादी प्रमाण का विषय नहीं है कि यह आत्मा करके दिखा दिया जाए तो जैसे अयम गऊ बोलेगे गाय है ये बैल है बोलेंगे सामने तो कर सकते हैं तो क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है निर्विशेष है निर्विशेष सामान्य है कोई धर्म नहीं है कैसे बताया जाए कोई आकृति नहीं है कोई धर्म नहीं है किसी तो इस माध्यम से आत्मा का बहुत खराब है द्वैत निषेध के माध्यम से आत्मा का क्या होगा द्वैध निषेध जहां होगा वो आत्मा ही सिद्ध होगा क्योंकि निषेध की एक अवधि होती है सर्प का निषेध करते हैं हम कहा करते हैं रज्जू में रज्जु में करते हैं जहां निषेध होता है उसका एक अवधि होती है अधिकरण होता है बिना अवधि के निषेध हो नहीं सकता द्वैत निषेध हो रहा है वो तो कहाँ है अद्वैत इस रूप से जानता है इसलिए अजम प्रकाशते उसके उत्तम अधिकारी के लिए तो अजम ही दिखाई पड़ता है प्रकाशित होता है तो उत्तम अधिकारी होगा उस द्वैत में देखेगा अजन्मय दिखेगा अद्वैत प्रकाशित तो होता है यह बताया था से चल रहा सर्व विशेष प्रतिषेध तो आदेश सर्व संपूर्ण विशेष का प्रतिषेध किया है वहां तो विशेष दो प्रकार के विशेष पहले बता दिया था सारे संसार में दो रूप ऊर्ता और अमूर्ता वो तो सबका दो बार नीति नेति करके विपसा कर दिया अर्थात आदेशो नीति नेति प्रतिपादश इसके द्वारा प्रतिपादित होगा आत्मा होगा अतः तो आदेश अब हम उपदेश करेंगे श्रुति ऐसे बोलती है वास्तविक उपदेश अब करेंगे न युति न युति मानी मूर्ख नहीं अमूर्त रूप नहीं है ऐसा निश्चित करती है आप आत्मा दुर्भोतम तो मनमाना श्रुति उस आत्मा को जानना बड़ा कठिन है बहुत सूक्ष्म है निर्विशेष है सामान्य है जानना कठिन है बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति समझ सकता है लक्षणावृत्ति से समझ रहा है शक्ति वृत्ति से समझ नहीं सकता ये तो बात अपराध मन साक्ति वृत्ति से कभी ज्ञान होगा ही नहीं शक्तिवृत्ति से जब ब्रह्म का ज्ञान होता है तो माया विशेष सबल का ज्ञान होगा यहाँ तो लक्षणावृत्ति से समझ रहा है वेद का निषेध के अभ्रूप से समझ रहा है ऐसे मानती हुई स्तृति पुनः पुनः उपायन तर तस्वीर यदि व्याख्यात कहते बार बार वो अथात आदेश लेती रहती है कई बार आया है वृद्धा मान देवा तो एक ही बार आया है प्रथम अध्याय में क्यों अथात आदेशो लेती रहते आत्मा अग्रह नहीं ये कई बार है माने इसमें मधु ब्राह्मण में भी है इसमें माने प्रथम अध्याय में भी है मृत ब्राह्मण में और आगे जाकर के तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण साकल्य ब्राह्मण है वहां भी है या के शब्दों में है और आगे ज्योति ब्राह्मण भी वैसे शब्द मिलता बार बार क्यों बोल रही है वो जो पहले कहा हुआ मूर्ता मूर्ता का निषेध करने के लिए अर्थात आदेशो नीति नीति अयम आत्मा इत्यादि कई बार आया है ये बार बार जो कहती है कहा पुनर् उपाय भिन्न भिन्न उपाय लगाया वहां द्वैध वर्ग को निषेध करने के लिए मान मूर्ता मूर्त को निषेध के लिए उपाय भिन्न भिन्न भिन तरीके से समझाया वहां पुनः पुनः उपाय अंतरित करना तसै व प्रतिपादेश उसी आत्मा का प्रतिपा करना है जो मुर्दा मूर्द ब्राह्मण जिस आत्मा का प्रतिपा किया है नेति नेति के माध्यम से प्रतिपक करने दिशा से यद व्याख्यादम जो पहले व्याख्या की थी द्वैत की रूपे मूर्तम चाहे वाहमूर्तम चाहे जो व्याख्या की थी तत् सर्व निर्णित उसका संपूर्ण नीति रीति के द्वारा खंडित कर दिया जाता है अगर द्वैत सत्य हो तो निषेध नहीं होना चाहिए निषेध होता है इस ब्वैत सत्य नहीं है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होगा हो। अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होगा द्वैत नहीं है अगर द्वैत सत्य हो तो श्रुति निषेध नहीं करती। रही श्रुति निषेध कर रही है इसका मतलब द्वैत मित्र है ग्राह्यम जाने वाले बुद्धि विषय अप जो ग्राह्य हो रहा है बुद्धि का जो विषय बना है द्वैत उसका अपलाप कर दे अर्थापत्ति प्रमाण से अगर द्वैत सत्य हो तो श्रुति के द्वारा निषेध नहीं होगा सत्य सर्प कहीं बैठा हो नायब सर्व का नहीं थोड़ी निषेध होगा। रहा वो तो रजुअ भ्रांति से देख रहा था सर्व वो सर्प का निषेध किया जाता है सत्य सर्व का निषेध नहीं होगा निषेध नहीं कर सकते वास्तविक सर्व हो तो उसका निषेध नहीं होगा भ्रांति से भ्रांतिजन्म सर्व का निषेध होता है इसी प्रकार ये द्वैत्व भ्रांति जन्म है क्यों सुशुब्ध में नहीं है समाधि में नहीं है ये जागृत स्वप्न में दिखता है यह भ्रांति कहना चाहते हैं अर्थापत्ति से इसका निषेध कर दिया जाता है यही आ, कैसे करेंगे तो सैसे नीति नीति आत्मा इत्यादि मंत्र है वहां वह आत्मा यह भी नहीं ये भी नहीं मूर्द भी नहीं अमूर्त भी नहीं नीति नीति दीक्षा में है नीति नीति नित्य विक्षा सूत्र से जित्व हो जाता है पददित्व होता है न यीति नीति पददित्व करने वाला सूत्र है सर्वस्व देह अष्टम अध्याय तो शुरू का सूत्र है सर्वस्व उसी अधिकार में नित्य विक्षा सूत्र होता है में नित्य तत्व हो जाता है तो हो जाता स्मारम स्मारम ऐसा बनता है स्मरण कर करके ऐसा हो जाता हूं स्वयं से आत्मा हो अदृश्यता दर्शयती आत्मा जो है विषय नहीं है अविषयत्व तो दिखाती हुई स्थिति दर्शयती कारक है क्रिया में यह दर्शयंती छत्र है दिखाती हुई स्थिति उपाय उपेयर अजानत उपाय व्याख्यात उपेयद्राह्यता हेतु कारणीते देखो भाई जो अज्ञानी होगा क्या समझेगा जैसे उपेय ग्राह्य होता है उसी प्रकार उपाय भी ग्राह्य होता है ये अज्ञानी की शंका हो सकती है कहा उपाय है साधन है और एक साध्य है दो हैं हमारे पास उस आत्मा जो होगा साध्य होगा और उपाय होंगे गया द्वैत निषेध द्वैत के माध्यम से जाना है हमको दक्षिणावृत्ति से समझना है उपाय से उपयनिष्ठा में जाकर उपाय जो होता है उपय में जाकर के समाप्त होना है साधन जो किया जाता है किस में समाप्त होता है साध्य में उसमें होने को जानता नहीं जो व्यक्ति तो जैसे साध्य सत्य है उसी प्रकार साधन भी सत्य है ऐसे कोई मानता हो जैसे ब्रह्म सत्य है जगत भी सत्य है उपाय से उपयनिष्ठता अजानता उपाय जो होता है उपये परिस होता है ऐसा जो जानता नहीं न जानने वाले के प्रति उपाय यानी व्याख्या उपाय रूप से व्याख्या की गई थी वहां मूर्ता मूर्त द्वैत उसके निषेध के माध्यम से आत्मा का ज्ञान करवाना तात्पर्य सुर्ति को द्वैत बतलाने में तात्पर्य नहीं आया अगर द्वैत बतलाने में तात्पर्य होता तो द्वैत बतलाने के बाद नेति नेति बोलना चाहिए न ही न ही नहीं गाना चाहिए निषेध किया उपेयद्राह्यता से जैसे उपाय ग्राह्य होता है वस्तु होता है उसी प्रकार उपाय भी ग्राह्य ऐसे समझना चाहता है, है। वो अनुमान करना चाहता है पूर्वाधि उपाय उपाय ग्राह्य है क्यों वस्तु वस्तु है सत्य वस्तु है आप आत्मपद ब्रह्मपद ऐसा अनुमान करेगा इसमें उपाधि देंगे सिद्धांत इसमें उपाधि देंगे ये दो आवास बना देंगे उसके ऐसा किसी की शंका न हो जाए माने उपाय को भी ग्राह्य सत्य न माना जाम मान लिया जाए इसके लिए कहते हैं अग्राह्य भाव है अग्रियो नहीं गृह थे असिरी हो नहीं सूर्य इत्यादि हेतु दिया है वहां सही ऐसा अर्थात आदेश नेत नेत आत्मा अग्राहियो नहीं गृह थे असिओ नहीं सूर्य थे इत्यादि मैंने वो ग्रहण के योग्य नहीं है इत्यादि कहा जो ग्रहण के योग्य नहीं होता आत्मा होता है इत्यादि कहा है अग्राह्य हेतु के द्वारा कारण कारण के द्वारा यही अग्राह्य इत्यादि हेतु के द्वारा संपूर्णता अपलाभ करने के लिए है। जो ग्राह्य होता आत्मा नहीं होता ऐसा तत एवं उपाय उपयनिष्ठ जानता है जो उपाय जो होता है उपयनिष्ठ है साधन साध्य निष्ठ होता है जो समाप्त होता है जो जानता हो उत्तम अधिकारी समझता है जो साधन होता है साध्य होता, होता है उपाय से साधन्य उपाय साधन उपाय से उपयनिष्ठता जानता है उपयनिष्ठता ही होता है साधन साध्य निष्ठ ही होता है उसी को बतलाने के लिए करने कोशिश करने के लिए साधन होता है साधन में तात्पर्य साध्य में तात्पर्य होता है ये जानने वाला है जानता है उसका उपय से नित्य एक और उपय जो है नित्य एक रूप है सा एक रूप रहता है एक रस होता है उपेय यहाँ आत्मा है द्वित निषेध द्वारा प्राप्त किया आत्मा है एक है उसमें कभी घटना बढ़ना कुछ एक तो माने उत्तम अधिकारी जो होगा ईश्वर जानने वाला उत्तम अधिकारी होगा, उसको व्यंतरम, सबायात्म तत्व प्रकाशते आत्मतत्व स्वयं प्रकाशित हो जाता है नहीं ज्ञान सदृश पवित्र तत्स्वय योग संसिद्ध कालिनाथ ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कुछ नहीं सबसे पवित्र है ज्ञान अद्वित ज्ञान फिर वो कब होगा तब स्वयं योग से संक्षिप्त होने पर काल समय आने पर स्वतः हो जाएगी सारे साधन करने के बाद में चावल अपने पक जाता है आपको पकाना नहीं पड़ेगा चावल किंतु तो साधन सब करो पहले आग जलाओ पानी डालो पति नहीं रखो चावल डालो रखो थोड़ा हिलाओ बुलाओ पात पका गलाना नहीं पड़ता आपको अपना गल जाता था अगर साधन संपूर्ण आपने जीवन में किया हो तो साध्य अपने आप मिल जाता है साध्य को कुछ नहीं करना पड़ता साधन के बाद फिर साध्य के लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना तो साधन में क्रिया होती है साध्य में थोड़ी क्रिया होती तो यहां भी आपने उपासना उपासनाष्काम उपासना कर्मादि किया हो वो योग है योग संसिद्ध है योग के द्वारा संसिद्ध हो गया हो तो उसके लिए वो ज्ञान सोते ही हो ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा साधन सब कर दिया तो साध्य अपने मिल जाएगा उसके लिए कुछ नहीं साध्य के लिए कुछ माने दूसरे कोई क्रिया नहीं करनी पड़ेगी साधन हो गया तो साध्य मिल गया गीता ने कहा अच्छा ठीक है रूप न्यासा तन निषेध मंत्रण निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति प्रयोगार्थ तत्प्रतिपत्च पुरुषार्थ परिसमाप्ति समवाद आदेशों निर्विशेष आत्मतत्वेशवत प्रस्तूयते बोला है रूपद्वय का उपन्यास किया पहले मूर्तामूर्त का उपन्यास किया जो एवा व्रम्हणो रूप है मूर्तम चैबा मूर्तम इत्यादि शब्दों के द्वारा दो रूपों का द्वैतिक प्रतिभाग ने किया रूपद्वय उपन्यास अनतरम जो मूर्तामूर्त रूप दो रूप है उसके थन के अंतर तन निषेध मंत्र उसके निषेध किए बिना निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति रहेगा निर्विशेष वस्तु की प्राप्ति संभव नहीं है निर्विशेष वस्तु प्राप्त करना है तो उसको निषेध करना पड़ेगा मूर्ता निर्विशेष वस्तु प्रतिपत्ति रहेगा उसके मूर्तामूत्र के निषेध किए बिना द्वैत निषेध के बिना अद्वैत की उपलब्धि नहीं हो सकती है इसलिए तत्प्रतिपत्ति आज परुषार्थ परि समाप्त और उस अद्वैत के ज्ञान से निर्विशेष वस्तु के ज्ञान से क्या होगा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है उसके परम पुरुषार्थ मिलना नहीं है धार पार्थ काम मिल सकते हैं किंतु तो परम पुरुषार्थ मोक्ष नहीं मिल सकता तत्प्रपत्ती हुआ निर्विशेष वस्तु उसके ज्ञान से पुरुषार्थ hmm. परिस परम पुरुषार्थ की समाप्ति क्या है मोक्ष शरीरादि भाव से अलग हो जाना अपने को अलग होना मोक्ष है ये संभव है आदेशो निर्विशेष आत्मतत्व अर्थात आदेश का ना निर्विशेष आत्मतत्व तो का आदेश आदेश माने उपदेश आदेश शब्द का न तो उपदेश आंग लगा हुआ है जिस धातु है भय प्रत्यय किया हुआ है आंग लगाए तो आदेश बन जाए लगाए तो उपदेश हो जाए उपसर्ग भिन्न भिन्न किया है आदेश माने उपदेश उपदेश शब्द प्रसिद्ध है आदेश तावत प्रस्तुय तब तक का प्रस्ताव दिया जाता है किया जाता है कहा टिप्पणी थी ना उपन्यास रूपद्रव उपन्यासार की टिप्पणी अथात इत्यादि इत्यादि है ना उस का अर्थ कहते हैं इसके पहले दो रूप का वर्णन है वहां जय वाह भ्रमण रूपे मूर्तम जय वत इत्यादि एक कहा एक आप निर्दिष्टा आगे कहते हैं ठीक आप सचेत एवं मूर्ताधिकारे मूर्तामृताधिकारे प्रतिपाद तम प्रदेशान कर पुनः पुनः एवं प्रतिपादित पूर्वाधि शंका करता महाराज ठीक है द्वैत के निषेध की बिना अद्वैत की प्राप्ति संभव नहीं है तो इसलिए अद्वैत के लिए द्वैत का निषेध करना आवश्यक है इसलिए द्वैत का निषेध कर दिया मूर्तामृत का निषेध किया कहा वो है तो आपके प्रथम अध्याय में हो गया मूर्तामृत ब्राह्मण ने पहले द्वैत का कथन किया उसके बाद निषेध कर दिया अद्वैत की प्राप्ति हो गई फिर बार बार क्यों कहा कृति अध्याय जा करके बोलते हैं क्यों तो क्यों बोला यही है सचेत एवं पांच टिप्पणी निर्विशेष तत्व आत्मा निर्विशेष रूप से मूर्तामूर्ता अधिकार प्रतिपादित आत्मा। आत्मा है वह अगर मूर्तामूता प्रकरण में प्रतिपादित हो गया है आत्मा करके उस स्थिति में तरह फिर क्योंकि प्रदेशांतर फिर दूसरे स्थानों पर सागल्य ब्राह्मण आदि में प्रदेशांतर छ नंबर है ना अच्छा साकल्य ब्राह्मण आदो साकल ज्योति ब्राह्मण आदमी कई स्थानों में आया ऐसा आदेश कई बार आया तो वहां पुनः पुनर्म प्रथम प्रतिपा फिर क्यों वहाँ दूसरे स्थानों पर क्यों नहीं किया गया वो तो मूर्ता मूर्ता ब्राह्मण निषेध हो है जो हित आत्मा का प्रतिपादन हो गया है फिर बार बार क्यों किया श्रुति का क्या मतलब है पूछा ये शंका पुनरुक्ति होगी ना बार बार कहने पर शंका करके बोलते हैं व्याख्यातम इत्यादि जो व्याख्यातम पद है उसके व्याख्या करते नीति रेत व्याख्यातम निप जिसकी व्याख्या की थी उसके खंडन करते उसके ता है उसके कहा प्रतिपादित इत्यादि कहा प्रतिपादस्त आत्मा जहाँ ये प्रतिपादित आत्मा मूर्द मूर्द ब्राह्मण जो प्रतिपादन करना है इसका आत्मा जिस आत्मा का है वह दुर्भत मन्यमाना श्रुति समझती है इसको जानना इतना सरल नहीं है उलझाने बहुत है इसलिए पुनर् पुनर् उपाय अंतर भिन्न भिन्न साधन दिखा करके शाये से आत्मा बार बार प्रतिपादित आत्मा का दोबारा प्रतिपादित करने की इच्छा से हेतु बदल करके यद्य व्याख्या तो जो कुछ व्याख्या की गई है तब तो सर्व नहीं होते वो सबका अपलाप कर देते कौन श्रुति अर्थात आदेश नेति ले आत्मा असियों अजीब ठीक है। ठीक देखें यद्य मूर्तामूर्त प्रकरण प्रतिपादित में मुर्ता मुर्ता आत्म कर यद्य मूर्ता मूर्त प्रकरण आत्मा का प्रतिपादन हो गया है तथा फिर भी तस्वीर परम सूक्ष्म सिद्धांत हो तो परम सूक्ष्म खाली सूक्ष्म अति सूक्ष्म है इतना समझ आना मुश्किल है उसका परम सूक्ष्म दुर्गान मान्य श्रुति जानना कठिन है दुखेना न ज्ञात सकुम बड़े मुश्किल से जानने योग्य है फल प्रत्यय लगा ज्ञाना दुर्ज्ञान रहा, दुर्ग बड़े मुश्किल से जानना है सा पुनर् उपाय विशेष सद्भाव गायना तस्य पुनः पुनः है उसके भी जानने के लिए उपाय है विद्यमान उपाय है उस तो उसको परम सूक्ष्म तत्व उसको जानने के लिए भी हाँ, वो जो है सावन उपाय विशेष है उसको जानने के लिए उपाय है ये अभिप्राय लेकर के उसी आत्मा का पुनः पुनः प्रतिपादन इच्छा या उसी आत्मा की बार बार प्रतिपादन करने की इच्छा से यदि जो जो आरोपित है आत्मा जो जो आरोपित कर रखा है तेष अपह मुक्त उस संपूर्ण रूप से उसके निषेध करके निषेध के द्वारा अब आत्म आत्मस्वरूप मिलेगा ये थी यह नहीं यह नहीं यह नहीं करके उसको बोलना नहीं पड़ेगा अपना ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति का पहचान कराने का दो तरीका है या अमुक व्यक्ति है ये विधि से हो जाएगा या अमुक नाम का व्यक्ति है यह विधि है और निषेध मुख करना तो ये व्यक्ति वो नहीं है वो नहीं है वो नहीं, है, वो नहीं है, जितने सबका निषेध कर देगा बाकी जो परिशेष बच्चे का जाएगा व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता परिशेष न्याय के माध्यम से माध्यम से जानना है कहा जितने भी प्राप्त थे द्वैत उसका निषेध करके तो निषेध के अवधि रूप में बचा हुआ अद्वैत हो जाएगा समझेगा भी लक्षणावृत्ति से समझेगा वाक्य नहीं है बोलने के लिए वाक्य नहीं है शक्तिवृत्ति से नहीं लक्षणावृत्ति से समझ जाएगा इसके लिए कहा निवेदन करते सर्वम इत्यादि पृष्टि कुराना सय सही शिष्ट सर्वम अग्राह्य भावन इत्यादि सर्वम व्याख्यात्म तो निति है सारे के सारे बीच की व्याख्या की थी उसका निषेध करती है कहा तो उसके पश्चक का स्पष्टीकरण करते हुए कुरान श्रयस यदि व्याख्य से श्रयस नीति आत्मा का व्याख्या करते हैं साथ कि पढ़े कुर्बान वर्तमान साम्री पे लक्ष कुर से लगाए वर्तमान में अभी किया नहीं करना है आगे तो भविष्य अर्थ में लेकर के वर्तमान में प्रत्येक किया वर्तमान साम्री वर्तमान वर्धा ऐसा सूत्र है वर्तमान के समय भूत वर्तमान के समय भविष्यत के लिए वर्तमान वाले प्रत्येक हो जाते हैं विकल्प से जैसे कोई बोलता है कदा आगत कब आए हो कदा आगत कब आए हो बोलता है ऐसा आगत ऐसा आगक्षम अभी अभी आ रहा हूं ऐसा बोलेगा आगम बोलेगा आगच्छं, अभी आया बोलता है अच्छा कदा कब जाओगे ऐसा गच्छा ये जा रहा हूं अभी गया नहीं है बैठेगा कुछ काल बाद जाएगा समीप भविष्यत में जाने वाला है ऐसे गोलता है गच्छामी क्रिया बोलता क्या बोलते हैं वर्तमान सामीप है वर्तमान और बात वर्तमान के समीप भूत वर्तमान के समीप भविष्य के लिए वर्तमान वाला प्रयोग प्रत्येक विकल्प से प्रयोग किया लट लकार कर दिया जाता है यही बोला कुरबाण है वर्तमान में होना है वो तो कैसे लगा अब करना है आगे करना है व्याख्या आगे करनी है, कहा, कर है तो कहा भविष्यत को लेकर के समीप भविष्यत को लेकर के लड़का कार्य कर दिया हमारे करिशमा इतना करिशम ये समझना ये समझना इसलिए ग्राह्यम कहा ग्राह्यम जानी तो बुद्धि विषयम अपलबती अर्थात जब आत्मा का नीति नीति के द्वारा प्रतिपादन कर रहे जो थे जो ग्राह्य विषय थे बुद्धि का विषय बनने वाले जितने थे, थे उसके खंडन कर देते नहीं है ऐसा खंडन करते आता दोगा हो होगा अगर ग्राह्य द्वैत सत्य हो तो नीति नीति के द्वारा निषेध नहीं होना चाहिए निषेध हो रहा है इसका मतलब मिथ्या है सत्य वस्तु का कोई निषेध नहीं कर सकता जो सत्य वस्तु उसको कौन निषेध करेगा सूत्र निषेध कर रही है इसका मतलब मिथ्या है वो कल्पित सर्व का निषेध हो जाता है रज्जु में सत्य सर्व अगर रज्जु के ऊपर बैठा हुआ हो तो उसका निषेध नहीं कर सकते अच्छा ठीक है श्यादिया श्रुतिर अदृशता आप विशेष निषेध मुखे ना दर्शय कार्य मनसाचा तो गोचि अर्थाव प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि सयेष इत्यादि सयेष नेत्र आत्मा जो श्रुति यही स्मृति अदृश्यता आत्मो विशेष निषेध मुखे न दर्शयती आत्मा को अदृश्य बता दी अदृश्यो ठ्य इधि विशेष निषेध के द्वारा जितने भी विशेष थे सबके निषेध के माध्यम से ऐसे बता दिए आत्मा को विशेष मूर्ता अमूर्त रूप जो विशेष होते हैं सारे संसार का वस्तु दो रूप में ले लिया मूर्त और अमूर्त करके ले लिया उनका खंडन करने से कोई वस्तु बचेगा सर सब के सब जो विशेष थे उनके निषेध के माध्यम से ऐसे दिखाती हुई। या दृश्यम कार्य मनसा बाचाम गोत्र जो तो दृश्य होगा का कार्य होगा कार्य माने या तो मन का विषय बना हो या बाणी का विषय बना हो कार्यम मनसाम बाचाम गोत्री गुतम मन णी के विषय बना हुआ तद अशेषम अर्थात अपल वो तो संपूर्ण विषयों को क्या करते अर्थ से अपलाप कर देती है यदि द्वैत सत्य होता तो निषेध नहीं होना चाहिए निषेध हो रहा इसके मन द्वैत सत्य नहीं आठ की टिप्पणी विशेषण विशेष निषेध मुख्य में विशेष के निषेध तो निशे आठवें का आरोपित धर्मजातम विशेष निषेध क्या आरोपित धर्म धर्म को विशेष कहा आरोप का किया गया था आत्मा में उसका निषेध करके आगे ठीक शाह ही परमार्थ वस्तु अदृश्यम परमार्थ वस्तु अदृश्य है इंद्रिया के विषय नहीं बनते मनवाणी के विषय नहीं बन पाता वो तो मनवाणी भी जिसके होने पर अपना काम कर पाते हैं। यद बादशाह अनुमोदित मनसाह अनुमोदनोगतम इत्यादि के अनुपर्स पड़ा है मन जिसको विषय नहीं बना सकता जिसको विषय नहीं बना सकती है क्यों वाणी मन जिसका विषय बन जाता है वो होता है वो जो श्रुति है, है परमार्थ वस्तु इति अदृश्य परमार्थ वस्तु अदृश्य होता है मन वाणी का विषय नहीं होता ऐसा कहती हुई स्त्रुति दृश्य वस्तुत्व न उपद्य ऐसा कहने वाली जो श्रुति है दृश्य वस्तुत्व न उपद्य दृश्य यदि वस्तु हो वास्तविक हो यह स्त्रुति घटेगी नहीं वस्तु वस्तुत्व ऐसा तृतीयांध नहीं करना वस्तुत्व सत्य में अरे ना उपपद्य थे तीन पद बना देते दो पद बनाएंगे गड़बड़ हो जाएगा वस्तुत्व न उपपद्य ऐसा गड़बड़ हो जाएगा पाठ लगेगा नहीं वस्तुत्व न उपपथ्य और दृश्य वस्तु हो वास्तव में द्वैत वस्तु हो यह स्त्रुति घटेगी नहीं निषेध किसको करेगी सत्य का तो निषेध हो नहीं सकता इसका मतलब कल्पित है तो परमार्थ वस्तु है। बोलना चाहते कि आ आत्मा वस्तु अदृश्य है मन वाणी का विषय नहीं एक आने चाहती उसे उस शब्दों के द्वारा ये बोलना चाहती है ऐसे कहती हुई दृश्य जो मन बाणी का विषय बनने वाले हैं दृश्य है जो मन का विषय बनता है या वाणी का विषय बनता हो दृश्य होता है उसका वस्तुत्व न उपत्ति अगर वो वस्तु हो दृश्य वस्तु हो वास्तविक हो तो ये घटेगी नहीं घटेगी नहीं दृश्य अनुपत्य अवस्था इसलिए क्या होगा तथा अनुपति ऐसे मानने पर घटेगा नहीं तो या, क्या होगा दृश्य सत्य हो तो निषेध निषेध हो रहा इसके बाद दृश्य सत्य नहीं है यह सिद्ध होता है अर्थापत्ति लग जाएगी अनुपत्य प्रकार हो नहीं सकता सत्य नहीं है इससे दृश्य वर्ग से अवस्थ क्यों सिद्ध दृश्य वर्ग जो होता है अवस्थु है सिद्ध हो जाता है काल्पनिक है वास्तविक नहीं है मूर्तामूर्त दृश्य करके कहा अभी नानो किमी थी श्रुति व्याख्यातम विशेष आतंक जनता है श्रुति क्यों ऐसा करती है जो तो व्याख्या की थी मूर्तामूर्त रूप से विशेष उसके फिर खंडन क्यों करती है पहले श्रुति ने उसका प्रतिपादन किया बाद खंडन करती नीति नीति करके क्यों जो व्याख्या तो की गई विशेष है क्योंकि खंडन करती है पंख प्रक्षाला तो ये पंख प्रक्षालाय लग जाए कीचड़ में जाओ फिर बाद में नहाओ इसके मतलब कीचड़ में न जाना अच्छा है द्वैत का पहले प्रतिपादन करना फिर द्वैत का खंडन करना हो तो द्वैत का प्रतिपादन ही न करो खंडन भी नहीं करना पड़ेगा शुरू को ये तो पंक प्रक्षाल न्याय क्यों किया युक्ति क्यों लगाई प्रक्षा लिपंक दुराद दुरादअस्पन बरम ऐसा है धर्मार्थम यश्य निरीहम अभी तदरम प्रक्षाल से दुराद अस्परम इतिहास में जो बात है जिसको कुछ मोज बजा करने के लिए तो संग्रह करने की इच्छा नहीं है धर्मसंग्रह की इच्छा नहीं है विषय भोगने की इच्छा से धन संग्रह नहीं करना चाहता किंतु विषय मिल जाएंगे तो धर्म करूंगा धर्म के लिए तो विषय चंदा करना किसके लिए आज यज्ञ आदि करना है धर्म करना है ऐसा मान करके करना लग जाएगा तो धर्मार्थम यश्य वित्ते अपने भोग के लिए तो नहीं चाह रहा है किंतु तो धर्म करने के लिए धन एकत्रित करना चाहता है उसको भी ठीक नहीं माना और जब विषय भोगने वाले के लिए इकट्ठा कर करेगा तो क्या होगा पता नहीं धर्मार्थम यश्य वित्त है चेष्टा धर्म के लिए जो वित्त की यह होगी अपने पास नहीं है नहीं तो चुपचाप रहो ना मांगना फिर ब्राह्मण को लाके देना तुम्हें क्या मिला अगर उसके पुण्य कुछ होगा तो जिसका धन होगा उसी को मिलेगा तुम लेके बैठोगे हा तुम्हारे पास है करो और तुम्हारे पास नहीं है जब मांग के लाओ फिर दो इसका मतलब न मांगना अच्छा होगा देना भी नहीं पड़ेगा धर्मार्थम यश्य निरीहम अपित इच्छा रहित अच्छा हो जा चेष्टा रहित हो जा प्रक्षालना पंग से अधरात स्पर्शन भरम, भरम कीचड़ लगाओ फिर बाद में नहाओ वैसा ही है ये चंदा करो फिर बाद में दे दो मतलब करो ही नहीं बस ऐसा कहा है संग्रह के बारे में संग्रह नहीं करना चाहिए इसके बारे में अच्छा तो एक नहीं। नहीं। ये कहा ननो के में सुरख्यातम विशेष जातन थे व्याख्या की किए जो विशेष बार थे मूर्ता मूर्त करके जो कहा था द्वैत उसका खंडन क्यों करती है पहले तो द्वैता द्वैत दोईत के प्रतिपादन करना फिर बाद में खंडन करना इसे मतलब प्रतिपादन ही न करती ये तो पंख प्रक्षा न्याय हो गया पहले उसको उठा देना बाद में फिर गिरा देना ये पंक प्रक्षालन न्याय हो ये आपत्ति आ जाएगी पूर्व में शंका की तब कहते हैं भावे भावन इत्यादि व्याकर निहनुते के आगे अग्राह्य भावना का अग्राह्य भाव हेतुनाद प्रकाशते तो अग्राह्य भाव है अग्राह्य तो अग्राह्य भाव कहा तो तलो भाव बोलो, बोलो एक चीज है अग्राह्य धर्म तो के द्वारा कहा अच्छा व्याख्या करते हैं आगे क्या बोलते हैं उपाय उपायनिष्ठता मजाक एक साधन होता है एक साध्य होता है क्यों साधन साध्य टिष्ठ होता है जो जानता नहीं अज्ञानी है साधन जो होता है साध्य में जाकर के समाप्त हो जाता है वो तो साध्य के लिए साधन है साधन के लिए साधन नहीं ऐसा जो नहीं जानता यहां पर उस आत्मज्ञान प्राप्त कराने के लिए द्वैत कहकर विषय किया गया है कि द्वैत को सत्य करने में तात्पर्य नहीं है कि नहीं समझ रहा जो इसके लिए उपाय से उपय उपाय जो होता है उपय में जाकर समाप्त होगा उपेय के लिए ही उपाय होता है ऐसा जो जानता नहीं है अज्ञानी है उसका उपाय उपाय रूप से व्याख्या किया था होता उसका ये उपेयद्राह्यता माह जैसा उपेय ग्राह्य होता है उसी प्रकार वो भी ग्राह्य होगा उपेय सत्य होता है तो ये भी सत्य होगा ऐसी कोई शंका न जाए इसके लिए अग्राह्य भावे कारण वो ग्राह्य नहीं है कौन उपाय वो उसमें सत्यता दानी में तात्पर्य नहीं इसके लिए कहा अजन्मा ब्रह्म का ही प्रतिपादन प्रकाशित हो जाता है ठीक व्याख्या जो रूपे करके कहा पहले मूर्तावूर्त दो मैंने द्वै का प्रतिपादन किया देव इत्यादि न्याख्यात जिसकी व्याख्या की है मूर्तामूर्त की व्याख्या रूप प्रपंच मूर्तामूर्त दो रूप का दो रूप बताया ना उसके बाद कहा प्रबंध दो आकृति बताई जल तेज को मूर्त कहा वायु आकाश को अमृत कहा सारे कार्य उसी के भौतिक कार्य उसी का है मूर्त का प्रति से कुछ नहीं बचेगा तो देव इत्यादि व्याख्यात रूप प्रबंध से अद्वितीय ब्रह्मत्म मात्र परिवसायिता अप्रतिपद्ध मानस है ऐसा एक व्यक्ति है वो अद्वितीय ब्रह्म मात्र में जाकर के समापन होगा ये नहीं जानता है अज्ञानी है उपाय उदय में जाकर के समाप्त हो जाता है ये नहीं जानता द्वैत तो यहां उपाय रूप से रखा हुआ है उसन करके विषय करके अद्वैत आत्मा को प्रतिपादन करने में किन्तु वो जानता नहीं है द्वे भाव इत्यादि व्याख्यात रूप प्रपंच अद्वितीय ब्रह्मत्म मात्र परिवशायिता अप्रतिपादक मानस अद्वितीय ब्रह्म मात्र है वो होता है ये नहीं जानता जो व्यक्ति उसके लिए उसको ब्रह्मवर एवं उपाय है उसी है, है, है, प्रकार द्वैत प्राप्त है ऐसा है। है, समझ रहा है उपायु को भी प्रात्य समझता है ब्रह्मवर एवं उपायुक्त अभिमत ऐसा समझ रहा है उपाय रूप से प्रपंच को भी समझ रहा है कि वो ब्रह्म के समान है वो जैसा सत्य है उसी प्रकार ये भी सत्य समझता है वस्तुत्व में ग्राहित तो शंका तो तो या उसको ये वस्तु जैसे अद्वैत वस्तु है उसी प्रकार ये जो उपाय जो द्वैत है ये भी वस्तु है ऐसी शंका हो सकती तो है क्यों वो बोलेगा प्रपंच ग्राह्य प्राप्त है क्यों वस्तु आत्मबत ऐसा अनुमान कर देगा पूर्वा उपाय जो मुर्दा मूर्द है उसी के निषेध के माध्यम से आत्मा का प्रतिपालन करना है तो वो भी सत्य है वस्तु ग्राह्य है क्यों वस्तु है वो वस्तु माने पारमार्थिक सत्य वस्तु है जैसे आत्मा तो ग्राह्य होता है वस्तु रहेगा वहां ऐसे अनुमान करेगा वो सा सात वो ऐसी शंका न हो जाए किसी की इसके लिए अशेष विशेष राहित्य जितने भी विशेष थे को रहित करना होगा कि नेति नेति दो शब्दों द्वारा संपूर्ण विश्वास का रहित दिपसा में है ये नीति नीति जितने भी है विशेष सब निषेध दो का निषेध करने से सारा निषेध हो जाता है मूर्तापूर्ण का सारा ब्रह्मांड मूर्तापूर्व है जो पृथ्वी है, वायु आकाश पंच भूत का ही पंच के जो कुछ है भूत काय निषेध करके तो भौतिक के निषेध हो ही जाएगा जब मिट्टी का निषेध करेंगे घट का निषेध नहीं होगा क्या मिट्टी का ही कार्य हो निषेध हो जाएगा सामाभूदित अशेष विषय राज के ये जो आत्मा जो है कोई भी विशेष नहीं आत्मा में न कान वाला न सिंह वाला न ना नाद वाला न ना हाथ वाला पैर वाला कोई विशेष न काला न गोरा निर्विशेष है ये तो विशेष वाले सारे कल्पित हैं हाथ पैर नाद मुख वाले लेके चल रहे हैं सब कल्पित हैं विशेष होता है कल्पित होता है निर्विशेष सत्य होता है तो अद्वितीय ब्रह्म राज अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप निर्धार जो अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप का निर्धारण करने के लिए यहाँ नीति नीति आदि शब्द कहा जाता है आरोपित प्रपंचम प्रति ये नीति नीति द्वारा जो आरोपित प्रपंच तथा मूर्ता प्रपंच उसका निषेध करती है प्रतिषेध करती है दोनों की टिप्पणी दो निर्धारणाथम आरोपित तथा चंक प्रक्षालाय न प्रक्षा अवसर फिर पूर्वादी जो संख्या पंक प्रक्षाणन आय यह अवसर नहीं है क्यों उस आत्मा के बदलाने के लिए ही द्वैत का प्रतिपादन किया पता है कल्पित ज्वैत को लेकर फिर निषेध करके आत्मा को दिखाएं ये ही आप अद्वैत आत्मा दिखाएंगे इसलिए पंथ प्रक्षाद न्याय यहां संगति नहीं है क्यों सार्थक वहरूप क्या क्योंकि यहां पर सार्थक वैरूप क्या एक आत्मा प्रतिपादन करने में सार्थक है विरूपता नहीं है सार्थक क्या है बहिर्थने सार्थक है कहा प्रतिषेधति में कहा तथा प्रतिषेधत्व उपाधि क्या हो पूर्वाधिक अनुमान में उपाधि लग जाएगी कहते हैं पूर्वाधिक अनुमान यहाँ टीका जैसा बोला था उस प्रकार होता है प्रपंचो हैाहुवात आत्मबत् ऐसा हो। तो उपाधि लग जाएगी सिद्धांत उपाधि देंगे यह आवास बनाएंगे जो को वस्तुत्व आवास बनाएंगे प्रतिषिधत्व उपाधि ये ग्राह्यत्व तहां जहां ग्राह्यत्व तो होगा वहां प्रतिषेध होगा दृष्टान्त आत्मा क्योंकि वहां पर द्वैत का प्रतिषेध है प्रतिषिद्ध है वहां और ये वस्तुत्व पक्ष में तत्व नास्तिक उपाधि लग जाए इत्यादि कल्पना करने का बीजन कल्पनीय कहा आगे ठीक है उपाय से कलितत्व न वस्तुत्वाभाव उपाय जो होता है कल्पित है वस्तु नहीं हो वस्तु तो होता तो ग्राह्य होता वस्तु नहीं हो उपाय से कल्पित उपाय जो होता होता है वह कल्पित है कल्पित होने से वस्तुत्वाभाव आद और वास्तविक वस्तु हो नहीं सकता वस्तुत्व अभाव होने से उपय सदा एक रूप और उपय जो है हमेशा एक ही रूपाय उसका प्रथम तथा विध प्रस्तुति प्रतिपत्ति ये पूर्वादी शंका करता महाराज उपाय तो कल्पित है मूर्तामूर्त कल्पित है और उपेय जो है कैसा है सदा एक ग्रुप वाला है आत्मा प्रथम तथा प्रस्तुत प्रतिपत्ति फिर उस प्रकार से उसकी प्रति ज्ञान कैसे होगा आत्मा का ये शंका करके कहा अजम इत्यादि व्या चे अजम प्रकाश है ना उत्तम अधिकारी के लिए अजम्मा सिद्ध हो जाता है वो प्रकाशित स्वयं प्रकाशित होता अजन, अजन, है उत्तम अधिकारी हो तो, तो उस निषेध के माध्यम से उत्तम अधिकारी एकमा ही ततश इत्यादि कहा था तत एवं उपाय से उपाय जो जानता हो उपाय जो होता है उपय होता है उपय में जाके समाप्त होता है ऐसा जो जानता है उत्तम अधिकारी समझेगा इसके लिए उपय से चित्य एक और उपय जो है हमेशा एक रूप है साध्य हमारा आत्मा है तो हमेशा एक रूप है न डरता है न मोटा है न पतला है एक रूप है न धर्म है धर्मीय ऐसा है कस्य उस उत्तम अधिकारी को जानने वाला उत्तम अधिकारी के लिए क्या होगा सवाईयाभ्यंतरम अजम आत्मतत्व प्रकाशित स्वयं होगा बाहर भीतर एक सर्वत्र एक आत्मतत्व प्रकाशित होता है स्वयं प्रकाशित होता है टीका मेरे समारोपित से सर्वस्व निषेधात आरोपित जितने थे सबका निषेध हो गया आरोपित निषेध होने के बाद में एक ही रह गया उसका निषेध किया जा रहा है अधिष्ठान कहा निषेध किया उस अद्वैत समारोपित सम्यक प्रकार से आरोपित जो सर्व संपूर्ण था उसका निषेधाव निषेध होने से ही स्वातंत्रण वस्तु का निश्चय स्वतंत्र रूप से वस्तु नहीं निश्चय हो जाएगा क्यों अगर स्वतंत्र रूप से वस्तु होते तो निषेध न होता रज्जु में सर्प का निषेध किया जाता है अगर वास्तविक सर्प हो तो निषेध नहीं हो सकता जो निषेध हुआ इसका मतलब काल्पनिक सर्प है इसी प्रकार द्वैत काल्पनिक में सिद्ध तो हो जाएगा वस्तु अभाव निश्चय का अभाव में वस्तुत्व नहीं है वहां कहा द्वैत में निश्चय होने से आरोपित सर्प आधिष्ठान अतिरिक्त असत जैसे आरोपित सर्प का रज्जु से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है वहां अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो इसलिए आरोपित जो द्वैत है उसका भी उसका अधिष्ठान जो अद्वैत आत्मा इंद्र विशेष आत्मा उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं इस आरो तो हाँ। आरो का है आरोपित सर्प सर्पाधेर अधिष्ठान अतिरिक्त असत्व जैसे आरोपित सर्प का अधिष्ठान रज्जु आदि है रज्जू सर्प का होगा और चांदी का शुक्ति होगा जल का मरुभूमि होगा उसे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वो जल दिखाई दे रहा था मरूभूमि है वो रेत है उसे अतिरिक्त नहीं हो सकता उपाय सब मूर्त आर जो मूर्ता उपाय है यहाँ उस अद्वैत में जाने के लिए उत्तम अधिकारी के लिए साधन तो ही उसका निषेध मात्र उपेय मात्रता में वो अधान निषेध कर रहा है उसे अतिरिक्त वही नहीं जैसे सर्प रज्जु से अतिरिक्त नहीं हो सकता उसी प्रकार ये जो द्वैता द्वैत जगत दिख रहा था अद्वैत आत्मा ही से अतिरिक्त नहीं हो सकता ब्रह्म और ब्रह्म कैसा है सराह एक रूपक हुआ हमेशा एक ही रूप रहता है उसका झटना बढ़ना मोटा पतला फूजने उसका निरंतर हमेशा एक ही पूछा कितने बार द्वहित आ गए और चले गए रज्जु में स्तर पर कितने बार कल्पना होती है और चले जाते हैं रज्जु जो का क्यों रहता रेल के जो लाइन में कितने रेल आए और गए लाइन जो का क्यों रहे वो तो एक होता है ये जो लोहार का औजार कूटने का एक होता है उसको फूट बोलते जहा कच्चा लोहा रहता है नीचे जहां जला हुआ लोहे को पीटा जाता है कितने वहां औजार बनके चले गए तो वो उसको भी कूट नाम करते ठीक, इस प्रकार आत्मा कितने बार जगत आया कितने बार गया आत्मा में कोई खर्च आया ही नहीं बस तो आप अद्वेज में कोई खर्च नहीं आता तो आत्मा देखते हैं तो ब्रह्मण स्थल सदा हमेशा एक ही रूप है वो और कूटस्तर ट हाँ, थि, के समान रहता है कूट होता है लोहार के जो नीचे रखा जाता है जिसमें लोहा पीटा जाता है उसको कूट बोलते हैं उसके समान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोहे बन करके निकल गए कहां-कहां गए वो तो लोहा नाश भी हो गया होगा केंद्र ये जोगा जो है? जो कच्चा लोहा नीचे रखता है जिसके ऊपर में लोहा पीटा जाता है कूटावित कूटस्ता नित्य दृष्टि स्वभाव है नित्य दृष्टि वाला नित्य ज्ञान स्वरूप है स्वभावत्वादि जात से इत्यादि है आत्मा में ऐसा ऐसा धर्म वाला आत्मा। है आत्मा जात जानता ऐसे आत्मा को जानने वाला जो होगा जो उत्तम अधिकारी जानता तस् उत्तम अधिकार तस्वीर उत्तम से जो उत्तम अधिकारी होगा उसको क्या होगा स्वयं वह आत्म तत्व तो तो स्वयं प्रकाशित होता है वह अजन्मा आत्मतत्व तो स्वयं प्रकाशित होगा साधन करने की जरूरत नहीं साधन पहले किया था उत्तम अधिकारी बनने के लिए तब उत्तम अधिकारी बन चुका है फिर वहां कोई अपने आप ज्ञान हो जाएगा क्यों उसने जितने भी प्रतिबंध थे हटा दिया है साधन करके पहले अपने प्राप्त हो जाएगा जब कुआ खोदना होता है ना कुआ को खोदना नहीं पड़ता लोग बोलते हैं कुआ खोदना कुआ खोदना बोलते हैं कुआ खोदा नहीं जाता कुआ मैंने क्या होता है खोखलापना खोखलापना कोई खोदा जाता है क्या उसी को तो कुआ बोलते हैं कुआ में पानी भरो बोलते हैं बाद में वो तो कुआ क्या होता है वो खोखला बना आकाश है वो आकाश को खोदा जाएगा तो कुआ खोदना माने क्या होता है प्रतिबंधों को हटाना प्रतिबंध क्या थे वहां मिट्टी पत्थर थे उसको हटाना खोदना नहीं बनता कुआ को खोदा नहीं जाता यहां भी आत्म प्राप्ति करो आत्म प्राप्ति करो कहते हैं आत्म प्राप्त होने वालों ने प्राप्त पहले से प्राप्त है क्या प्राप्त अप्राप्त वस्तु तो प्राप्त होगा अपना स्वरूप है प्राप्त करना होता नहीं किंतु प्राप्त होने पर भी अप्राप्त जैसा बन के बैठा हुआ है और प्रतिबंधक है उसको हटाने के लिए सारे साधन अगर साधन करके आप प्रतिबंधक हटाएंगे तो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाएगा अगर बादल को हटा सकते हैं सूर्य स्वयं प्रकाशित हो जाएगा उसको प्रकाश करने की जरूरत नहीं होगी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा बादल हटाना आपका काम है बादल हटाइए सूर्य आपको प्रकाशित होगा फिर अलग से क्रिया करनी पड़ेगी सूर्य को देखने के लिए इस प्रकार वो आत्मतत्व तो प्राप्ति वस्तु है अप्राप्त नहीं प्राप्त है स्वयं है वो किंतु अज्ञान के कारण से अज्ञान रूप अज्ञान की महिमा से अप्राप्त जैसा अपन को बैठा हुआ है तो जो अप्राप्त बना हुआ है उसको हटाने के लिए साधन नहीं आत्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन तो नहीं क्यों अप्राप्त वस्तु को प्राप्त होना है आत्मा स्वता है प्राप्त है कहीं भी खोता नहीं है शरीर आदि कितने बार खो गए उनका आत्मा खोया हुआ नहीं उत्तम अधिकारी वही होता है जिसने प्रतिबंध हटा दिया है पूर्व काल में नित्य कर्म नित्य उपासना आदि जो भी हो निष्काम बाप से कर्म उपासना करके अंतर्म शुद्ध बना दिया हो प्रतिबंध हटा हुआ है उसका उसका आत्म स्वयं प्रकाश स्वयं अन्य अपेक्षा अंत अन्य की अपेक्षा नहीं रखेगा वो वहां कोई विद्युत आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती अन्यपेक्षा आत्मतत्व उनसे विशेषण लगा दिया था आत्मा का क्या एकरूपत्व रूपत्व तो पूर्तस्व भावत्व तो इत्यादि आत्मा का विशेषण लगाया ऐसा जो आत्मतत्व है प्रकाशी भवती स्वयं प्रकाश हो जाता है प्रकाशित प्रकाशित हो जाता है टिप्पणी अन्य अपेक्षा अंतरेण अपेक्षा अन्य प्रसंख्यादि विद्युआसनादिंग आवश्यकता नहीं होगी उसकी उत्तम अधिकारी के लिए तो महाभार्ञान हो गया उसको मनन निध्यासन की आवश्यकता नहीं क्यों तो उसने भूमि सही करके रखा हुआ है उसके लिए आवश्यकता नहीं प्रसंख्यान आदि मैंने निर्ध्यासन आदि की आवश्यकता नहीं होगी उसकी वो तो स्वतः प्रकाशित हो जाएगा क्यों तो नित्या आसन आदि किसी लिये करना तो आत्मा के प्रकाश पाने के लिए था पहले प्रकाश मिल जाए तो क्यों करना उसको उत्तम अधिकारी को आवश्यकता नहीं है वो तो मंद और मध्यम अधिकारी के लिए है सर्वन द्वारा उन्होंने नित्यासन आदि कहा कहते महाराज कल्पित के द्वारा सत्य की प्राप्ति कैसी होगी एक प्रश्न आएगा जब कल्पित जगत को हेतु बना रहे हैं साधन बना रहे हैं को मूर्ता को साधन बना रहे उसके निषेध के माध्यम से आत्मा की उपलब्धि करना चाहते हैं आप उसको सत्य मान रहे हैं साधन है असत्य और साध्य है सत्य तो असत्य से सत्य की प्राप्ति उपलब्धि कैसी होगी अगर सत्य की प्राप्ति करनी हो तो सत्य चाहिए सत्य कोई नहीं एक आत्मा से छोड़कर कोई सत्य नहीं है और साधन असत्य है और साध्य सत्य कैसे मिलेगा असत्य कहते हैं उसके लिए दृष्टान्त है असत्य से सत्य की प्राप्ति होती है ऐसी होती है कदे कल्पित से उपाय कल्पित उपायत्म प्रतिबिंबादि अविरुद्धम कहते हैं देखो कल्पित तो तो भी, भी उपाय हो जाता है जैसे प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब को देखने से बिंब का ज्ञान हो जाता है बिंब सत्य है प्रतिबिंब कल्पित है बहुत पहाड़ में नीचे आप चल रहे हैं नदी किनारे चल रहे हैं तो फल दिखाई दे रहा है नदी में वृक्ष दिखाई दे रहा है फल दिखाई दे रहा है वो फल खाने का काम आएगा क्या वो प्रतिबिंब है तो से क्या होगा ऊपर फल है ये ज्ञान हो जाता है सत्य फल होता है ज्ञान हो जाता है जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा ऊपर दृष्टि नहीं गई अभी फिर भी सूर्य का ज्ञान हो जाएगा क्यों ये है तो वो जरूर है कल्पित के द्वारा सत्य का ज्ञान हो जाता है ये कह रहे कल्पित अच्छा उपाय कल्पित में उपाय तो है साधन हो जाता है कल्पित वस्तु कहा देखा प्रतिबिंबादिवत जैसे प्रतिबिंबादि में देखा है प्रतिबिंब बिंब के लिए साधन बन जाता है देखा है अविरुद्धम विरुद्ध नहीं होगा मैंने जगत कल्पित होने पर भी सत्य आत्मा के लिए उपाय बन जाएगा साधन बन जाएगा जैसे प्रतिबिंब बिंब का साधन बन जाता है कल्पित होने पर ये कहा अच्छा आगे आत्मतत्वम अजम अद्वितीय परमार्थभूतम आत्मतत्व अजन्मा तो है अद्वितीय है परमार्थ स्वरूप है परमार्थ आत्मा है ये कहा अभी तक ये सिद्ध हुआ द्वैतम तो माया कल्पित असद प्रतिपादन और द्वैत जो है माया के द्वारा कल्पित है जैसे रजु में सर्व अज्ञान से कल्पित है तत्व हेत्मा इसी को पुष्टि करने के और हेतु की देता है आत्मतत्व अद्वितीय आत्मतत्व ही वास्तविक वस्तु है और द्वैत जितने भी है माया के द्वारा कल्पित है तो असत है ये सिद्ध करना है पहले भी हेतु दिया शि जन्म युज्य न तो तत्व तत्तो जायते यते आगे देखेंगे समय हो गया है ये रखने कृपया ओं भद्रंग देवा भद्रम पश्ये महाक्ष स्थिर शेषेम ओम ओ श